श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरियानंद शांति आश्रम लौटकर स्वामी तुरियानंद ने पुनः आश्रम के कार्यों में मन लगाया पर पाश्चात्य वातावरण में अविराम परिश्रम के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और विशोक रसनायु मंडल दुर्बल हो गया फिर उनके मन में स्वामी विवेकानंद से मिलने की इच्छा भी प्रबलतर होती जा रही थी चिकित्सक के परामर्श से उनका भारत लौट जाना निश्चित हुआ अनुमति के लिए स्वामी विवेकानंद को भारत पत्र लिखा गया परंतु उत्तर तार द्वारा न आकर साधारण डाक से आया इस कारण यात्रा में थोड़ा विलंब हुआ विदाई के समय जगदम्बा ने उन्हें दिखाया कि यदि वे भारत न लौटे तो आश्रम की समृद्धि तथा शिष्य संख्या में वृद्धि होगी परंतु तुरानंद जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तथा सैन फ्रांसिस्को बंदर से जलयान में सवार हुए जून 1902 सौ हृदय भारा क्रांत रहने के कारण विदा लेते हुए उन्होंने गुरुदास से कहा मैंने जगन माता के आदेश को न मानकर गलती की है परंतु अब दूसरा कोई उपाय नहीं है भारतवर्ष पहुँचने के पहले रंगून में उन्हें संवाद मिला कि स्वामी जी ने यहलोक त्याग दिया है इतना आग्रह और इतना प्रयास सब व्यर्थ सिद्ध हुआ उन्होंने निश्चय किया कि अब वे विदेश को न लौट शेष जीवन भगवत चिंतन में ही बिताएंगे तदनुतार विदेशी पोशाक तथा घड़ी उन्होंने सदा के लिए त्याग दी भारत आकर उन्होंने मठ में थोड़े दिन बिताए तत्पश्चात तपस्या वृंदावन की यात्रा की स्वामी ब्रह्मानंद के आदेश पर ब्रह्मचारी कृष्णलाल भी उनके साथ गए वृंदावन में इन लोगों ने लगभग तीन वर्ष बिताए तीसरे वर्ष के अंत में तुरयानंद जी की तबीयत बिगड़ गई स्वस्थ होने पर 1905 सौ ईस्वी के प्रारंभ में वे मायावती चले गए तथा ब्रह्मचारी कृष्णलाल मठ लौट आए उसी वर्ष नवंबर में तुरयानंद जी अल्मोड़ा और नैनीताल होते हुए उत्तराखंड में गए तथा पुनः तपस्या में मग्न हो गए वे पहले कनखल फिर ऋषिकेश और इसके बाद उत्तरकाशी में रहे उत्तरकाशी में उन्होंने कुछ दिन तक देवीगिरिजी के निकट रहते हुए शास्त्र चर्चा की थी हरि महाराज इस भयंकर शीत प्रधान प्रदेश में भी अत्यंत अल्प वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे यहाँ तक कि जाड़े के दिनों में देवी गिरिजी के अनुरोध करने पर भी वे गर्म कपड़े नहीं लेते थे इन धीर स्थिर तेजस्वी सन्यासी के पुणित पदार्पण से वह अंचल पवित्र हो गया और उनकी कृति सर्वत्र फैल गई पाठ आदि के समय वे सर्वदा ज्ञान मुद्रा धारण किए पद्मासन में बैठा करते थे और बातें बहुत ही कम करते थे इन तपस्वी के गुणों पर मुक्त होकर देवी गिरिजी ने स्वयं ही उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी थी इन दिनों हरि महाराज ने उपनिषदों तथा गीता का श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था तथा प्रत्येक श्लोक पर दीर्घकाल तक मनन करते हुए उसकी यथार्थ मर्म की उपलब्धि कर ली थी साधना के फलस्वरूप मंत्रों के अर्थ उनके सम्मुख प्रकट होते नौ महीने बिताकर वे केदारनाथ तथा बद्रीनारायण के दर्शन करने गए तत्पश्चात 1907 सौ ईस्वी में सूर्य ग्रहण के अवसर पर हम उन्हें गुरुदास महाराज के साथ पावन तीर्थ क्षेत्र में पाते हैं उन्नीस ईस्वी के प्रारंभ में वे गढ़ मुक्तेश्वर में तपस्या कर रहे थे संभवतः गढ़ मुक्तेश्वर से ही उसी वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के प्रारंभ में वे नांगल गए और वहां 1910 सौ ईस्वी फरवरी या मार्च तक तपस्या की नांगल में शास्त्र प्रेमी तुरयानंद जी का तुलसी रामायण का पाठ सुनने को कई लोग एकत्र होते थे प्रतिदिन वे नदी पार करके एक मील दूर के गाँव में भिक्षा मांगने जाते थे उसी से उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती थी रात में वे एक पाँव एक पाँव दूध भर लेते थे कभी किसी साधु के आ जाने पर उसी में उन्हें देकर केवल थोड़ा सा ही अंश स्वयं ग्रहण करते थे वस्त्र के अभाव में वे कॉपिन मात्र पहने रहते थे एक बार तो उसका भी अभाव हो गया तब आगंतुक भक्तों के सम्मुख लज्जा निवारण के लिए उन्होंने एक मृतदेह के फेंके हुए कफन को फाड़कर अपने लिए कॉपिन बना लिया था इस प्रकार उनका कठिन तपस्या से जीर्ण शरीर एक दिन भिक्षाटन के लिए जाते समय अपनी अक्षमता प्रकट करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा इसे देखकर एक जाट भक्त अत्यंत व्यसित हुए और इसके बाद से उन्होंने अपने ही व्यय से उनकी रसोई आदि की व्यवस्था कर दी